आपने उसकी बात किया टिकाऊ खेती, खेती की टिकाऊ खेती की बात को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर का उपयोग आज जिस तरह से अनिवार्य हो गया है है ना और यदि ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं तो बैल का क्या होगा क्योंकि हमने गोजारा बनाई है हाँ वो बात के उस ये, एक, ये भी एक कंसिडर करने की योग्य मुद्दा है अच्छी तरह से सोचना चाहिए हमारा देश में हम समझता हूँ ट्रैक्टर की आवश्यकता बहुत कम है हमारे पास इतना बड़े बड़े ज़मीनें नहीं है छोटे छोटे जमीन हो चुका है कल एक लंगोटी जैसा जमीन हो जाएगी आदमी के पास थोड़े ही वर्ष में ये दो इसमें ये इतने इतने जमीन रहेगा आदमी के पास ऐसा हो जाएगा, कितना ट्रैक्टर घूम ट्रैक्टर नहीं घूमेगा आप देखते भी जाइयेगा यह सब वो दिन आने ही वाला है ठीक है तो स्विधि से हम सोचते हैं तो वह काफी ये बैल की चांसेस जाता है ठीक है तो दूसरा वो ये यंत्र क्या गलत है ये सही है ये दूसरी बात यंत्रों को बनाना वहीं से शुरू हुआ है मनुष्य के ऊपर विश्वास घटने की बात मनुष्य काम नहीं करेगा मनुष्य काम करने में अलाली करता है इसलिए यंत्र से काम लिया जाता है यही इसका मूल मंत्र है ये समझ में आता है आता है बस हो गया खत्म हो गया हम कितना अच्छा सोचे है यही पूरा पूरा कर देता है सारे न्याय का यदि हम आदमी जात को समझदार बनाते हैं ठीक है उस स्थिति में कोई भी ऐसा व्यक्ति बेकूफ नहीं होगा काम कर काम को चोरी करें अभी जो कोई ऐसा आदमी नहीं है सौ में सौ में सती को छोड़ करके बाकी सब काम से काम करने में चोरी करता है ये दोनों के अंतर क्या है समझदार परंपरा में नासमझ परंपरा, ना परंपरा के इतने अंतर है समझदार परंपरा में अपने काम करने के लिए दूसरे को बोलना नहीं पड़ता है नासमझ परंपरा में बैल जैसा कोचते रहा तब हूं ना करें हाँ ये सब देखे गए भाई अब क्या किया जाए अब आदमी नहीं काम करेगा इसको स्वीकारते हुए यंत्रों को बनाया गया है जोतने की काम भी वहीं से है काटने की काम भी वहीं से है बुनने की काम भी वहीं से है समझ में आ गए ना अब घड़ा वड़ा बनाने को भी मिशन बनाएंगे ऐसा कहा भाई वहां तो इसमें आईटीआई में, वो, में की, वो क्या है पॉलीटेक्निक में ऐसा कर, नहीं कहते थे घड़ा बनाने का मिशन बनाएंगे भाई ये सब ऐसा कहते हैं अब स्टील का बर्तन बनाने का मशनियां तो बहुत सारा बना चुके हैं अब क्या करोगे आदमी करता ही नहीं तो क्या करते व्यापार विधि से कोई चीज रुक नहीं सकता प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए अब क्या हो गया जो प्रोडक्शन ज्यादा होता है आदमी कम करता है काम ठीक है प्रोडक्शन ज्यादा है आदमी को सब चीज चाहिए पहले चार चीज से आदमी जीता रहा अभी चार सौ चीज चाहिए आदमी काम नहीं करता है इसमें परेशानियां होगा कि नहीं होगा भाई ये आप स्वयं गणित लगा लीजिए आदमी काम करना नहीं है उत्पादन के साथ जुड़ना नहीं है हाथ गंदा करना नहीं है पैर गंदा करना नहीं है और उसके बाद जो है ना आवश्यकता जो है ना पहले चार सौ हम जीते रहे साठ वर्ष पहले आज के दे, डेट में चार सौ चाहिए अब क्या किया जाए हम अच्छे ढंग से सोच करके ये चार सौ चीज को ला पाएंगे सही चीज सोच करके क्या हमें चार सौ चीज लाएंगे गलत चीज सोच करके हम ला पाएंगे सोच लीजिए आप मने यंत्र वहां से शुरू हुआ है मनुष्य से अविश्वास होने की बात शुरूआते वहां से है अब युद्ध भी कहां से शुरू हुआ मनुष्य के साथ मनुष्य का अविश्वास मनुष्य के साथ मनुष्य का विश्वास की दिन को पैदे ही नहीं कर पाए हैं अभी तक जंगल युग से आज तक दुर्घटना यहाँ है ठीक है तो एक चीज और इसमें पूछना है गायों के बारे में जैसे मनुष्य गायों का दूध पीता है तो इसमें कभी कभी वो सुई लगा के ज्यादा दूध बढ़ाता है वो गलत वो गलत हो गया और दूसरा वैसे भी बच्चे गाय दूध लेते हैं तो क्या वो गाय के गाय का शोषण करता है शोषण करता है क्या मनुष्य जो दूध पीता है गाय का? आ, वो बात को हमको अच्छी तरह से समझने की बात है अभी हम लोग जो समझते हैं मैं स्वयं गाय को हम जितना सेवा करते हैं उसके प्रतिफलन में हम दूध पाते हैं उसे ज्यादा मिलता नहीं ग एक दूसरे तरफ से मानव संवेदना के साथ सोचने पर गाय में जो दूध होता है गाय की बच्चे के लिए होता है ठीक तो हम जितना ज्यादा खुशामत करते हैं उतना ज्यादा दूध होता है तो यदि वो सारे दूध पिला दें बच्चे को बच्चे मार जाते हैं ठीक है तो ये दोनों घटनाओं को देखा गया है ये भी नहीं है कि देखे नहीं है ये सब हमारा देखी हुई बात है ये उस स्थिति में हम क्या निर्णय लें निर्णय लेने का यही निकलता है हम जितना खुशामत करते हैं उतना दूध लो गाय के बच्चे का प्रपोशन बराबर गाय को बच्चे को दिया ही दिया जाए यही निर्णय लेता है गाय बच्चे मर गए उसके बाद दूध लेने वाली कार्यक्रम गाला